क्रिश्ना, क्रिश्ना, क्रिश्ना। नमस्कार आप सुन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही खुशी हो रहा है मुझे आप सभी को भी बहुत खुशी होने वाली है क्योंकि आज के हमारे खास मेहमान भजन सम्राट श्री अनुप जलोटा जी हैं और उनके भजन हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं और उनके स्टेशन आईडीज़ को भी हम लोग प्ले करते रहते हैं रेडियो मधुबन में हर बार उनकी आवाज़ गूंजती रहती है तो वो हमारे साथ आज हैं तो उनका बहुत दिल से रेडियो मधुबन के इस विशेष प्रोग्राम में स्वागत है स्वागत बहुत धन्यवाद मुझे आप मधुबन का ही एक सदस्य समझिए <laughs> मैं तो पहले भी आया हूँ तो मैं अभी भी सबको कहता हूँ कि सुनते रहो और मुस्कुराते रहो क्या ये है मधुबन सर मैं कि अब जो ग्लोबल सबमीट में जो प्रोग्राम आप करने के लिए आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ये बहुत ही विशेष महोत्सव चल रहा है जी। और इसमें मुझे जैसे ही यहाँ से न्योता आया मैंने कहा बिल्कुल आना ही है मुझे क्योंकि यहाँ पर देश विदेश के कितने लोग मिल जाएंगे अब देखिए हमारे नेपाल के भाई लोग मिल गए इनके साथ बैठ के <laughs> हमने दो बातें की क्योंकि नेपाल ही एक ऐसा देश है जो बरसों तक हिंदू देश रहा अभी वहाँ जो भी हुआ है संविधानिक ढंग से हम उसको नहीं कह सकते लेकिन अभी तक हम ये बड़े जोश से कहते थे कि नेपाल ही है जो एक पूरी तरह हिंदू देश है तो हम वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में खूब कार्यक्रम कर चुके हैं और हमारे पिताजी तो वहाँ राज में लोगों को संगीत भी सिखा चुके हैं तो हमारा बड़ा प्यारा संबंध नेपाल से रहा है और एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा जब भी ब्रह्मा कुमारी बहने आपके पास आते हैं तो आप उनको विशेष रूप से जो कि हमारी बहनें हैं है वो वो हमें राखी बांधने आती हैं और इतना ही नहीं हम किसी भी शहर में कार्यक्रम करने जी, जाती हैं तो हमारे जो श्रोता हैं उनके बीच में दस बीस तो हमारे ब्रह्म कुमारी बहने भाई बैठे होते <laughs> हर कार्यक्रम में हर कार्यक्रम में होते हैं और हम उनको देख लेते हैं वो लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं जी, कभी जी। कभी मिलना नहीं हो पाता क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती है <laughs> लेकिन हम मंच से ही उनको प्रणाम कर लेते हैं <laughs> एक और बात पूछना चाहूंगा सर आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बहुत जुड़े हुए है और खास हाँ आबू की पुरानी बातें यही है कि ये वो स्थान है जहाँ हम बरसों से आ रहे हैं जी जी पैतीस वर्ष पहले हमने बाबा के कमरे में बैठ के मेडिटेशन किया था क्या बात है? और हमने जो वहाँ हमें अनुभूति हुई थी उसके बाद वो कहीं हुई नहीं वहाँ हमने प्रेम भक्ति और अध्यात्म का बोध किया हमको समझ में आया कि ये क्या है और उसका असर ये हुआ कि जब हम उस कमरे से बाहर निकले तो हम बिल्कुल ब्लैंक थे सब निकल गया था जो कुछ पुराना दिमाग में था लगा कि आज नया जीवन शुरू हुआ है बैटरी एक नई चार्ज हुई उस दिन और इसीलिए मैं हमेशा आता हूँ यहाँ जब अवसर मिलता है आता हूँ दूसरे शहरों में भी सेंटर से वहाँ जाता हूँ दूसरे देशों में भी सेंटर से वहाँ जाता हूँ और मुझे आप लोगों का बहुत आशीर्वाद मिलता है इसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा <laughs> और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज देश विदेश के लोग रेडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं तो क्या बताना चाहेंगे आप? आप किसी भी देश में हों आप ओम शांति बोलिए क्या बात किसी विदेश में हो कि ओम शांति ही एक ऐसा मंत्र है जिसमें ईश्वर भी है प्रेम भी है भक्ति भी है <laughs> ओम जो है वो ईश्वर है और जो शांति है वो प्रेम और अध्यात्म का प्रतीक है इसलिए ओम शांति मिल सबको बोलिए किसी से हेलो हाँ यू मत बोलिए ओम शांति बोलिए जैसे मैं बोलता हूँ क्या बात है क्या बात है एक छोटा सा लाइन आपका वजन का जरूर सुनिए <laughs> राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले आहा। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देखले <स्गाँगाँगाँ> राम नाम अति मीठा है कोई गा के देखले आ जाते हैं राम, राम है, कोई बुला के देख रे राम नाम अति कोई गा के देख रे राम नाम कोई गा के देख रे जाते हैं राम के ले, राम कोई नाम धन्यवाद शुक्रिया दन्वार, शुक्रिया फिर मिलेंगे जी सर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फिर मिलेंगे और जाते जाते आपके लिए दो लाइनें मन तुलसी का दास है वृंदावन हो धाम सासो सासों में राधा बसे रोम रोम में शाम देवों के देव महादेव आपसे है विनती मेरी भी हो आपके खास वक्तों में गिनती तो आज साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और जाते जाते कुछ चंद भजन आपको सुनाते हैं इसी के साथ मैं आपसे चाहता हूं इजाजत सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो माते रहो गी सारी पाम गा। पामरे गी रे रे पानी रे गे नी रे सरि नाम का प्याला हरे कृष्ण की हाला ऐसी हाला पीपी करके चला चले मत वाला हरी नाम का प्याला हरी नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला हरि नाम का प्याला प्याला हरे कृष्ण की हाला ऐसी हाला पीती पी करके चला चले मत वाला राधा जैसी बाला और वृंदावन का गाला राधा जैसी बाला और वृंदावन का ग्वाला ऐसा ग्वाला मुरली मनोहर जबो कृष्ण की माला हरी नाम का प्याला प्याला हरे कृष्ण की हाला ऐसी हाला पी पी करके चला चले मत वाला हरे कृष्ण का जप हो गी सारी पारेगा परे पारेगा रे स हरे कृष्ण का जप हो और हरे कृष्ण की माला हरे कृष्ण का जप हो और हरे कृष्ण की माला दिव्य ज्योति से हृदय शुद्ध हो निकले मन की ज्वाला हरी नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला ऐसी हाला पी पी करके चला चले मधवला हरी नाम का प्याला हरे कृष्ण में बल है हरे कृष्ण में बल है कृष्णा जल और थल है हरे कृष्ण में बल है कृष्णा जल और थल है ऐसे जल थल नभ में पी लो नारायण की हाला हरी नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला हरी नाम का प्याला प्याला हरे कृष्ण की हाला ऐसी हाला बी पी करके चला चले मत वाला ऐसी हाला बी पी करके चला चले मत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 जीवन की कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा कितनी सुंदर बात है राम नाम मीठा है राम नाम वकीम मीठा है कोई गा के देखे राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख रे आ जाते हैं राम कोई बुला के देख रे राम नाम अति मीठा है कोई गा के देखे ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देखे ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के ले, राम नाम आ ना रामी खाने और ये पंक्तियां इसमें जो संदेश है जो शिक्षा है उसे जो अपने जीवन में उधार ले तो उसका कल्याण निश्चित है जा लीजिएगा जिस घर में अंधकार जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए जिस घर में अंधकार वहां मेहमान से आए जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहा से आए अपने मन मंदिर में अपने मन मंदिर में जोत जला के देखे दे। अपने मन मंदिर में जोत जला के देखे दे। आ जाते हैं राम कोई पुना देख देख राम राम राम नाम नाम कोई कोई हम सब आदरणीय पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी बता रहे हैं जोरदार तालियों से खड़े होकर स्वागत करें। चौरे जी केवल आदरणीय नहीं है दर्शनी है इनके दर्शन मात्र से कान में माफी बजने लगते हैं और साथ में श्री अमर सिंह जी पढ़ा हैं विशेष तौर पर जोरदार तालियों से श्री अमर सिंह जी का स्वागत करेंगे चंपक जी स्वागत करेंगे अमर सिंह जी का और जी के साथ में बैठाए बहुत बहुत स्वागत जो पीछे बैकड्रॉप बना हुआ है उसमें जो मेरी तस्वीर है वो देख के ऐसा लगता है जैसे कह रहा हूं कि अगली बार वोट मुझे दी राम नाम कोई गाती आ राम फ्रॉ एंटरटेनमेंट लॉग ऑन एंड सब्सक्राइब टू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यूट्यूब डॉट कॉम स्लाश वीनस डिवोशनल